देवी भागवत तीसरा स्कंध सुबाहू को देवी का वरदान और आदेश ज्यास जी कहते हैं अयोध्या जाने पर सर्वप्रथम महाराज सुदर्शन अपने श्रहदों के साथ राजभवन में गए वहां शत्रुजीत की माता शोक में डूब रही थी उन्होंने उसे प्रणाम करके कर कहा माता जी मैं तुम्हारे चरणों की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारे पुत्र शत्रुजीत एवं पिता युद्धाजी संग्राम में मेरे हाथों नहीं मारे गए हैं वे युद्धभूमि पहुंचे ही थे कि भगवती दुर्गा ने उनके प्राण हर लिए इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है होनी किस किसी के टाले नहीं टलती वह होकर ही रहती है माननी अब तुम्हें मरे हुए पुत्र के विषय में शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि जीव अपने किए हुए पूर्व कर्म के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोग भोगता रहता है धर्म के रहस्य को जानने वाली माता जी मैं तुम्हारा सेवक हूँ जैसे मनोरमा मेरी माता है ठीक वैसे ही तुम भी हो मैं तुम दोनों में कुछ भी भेद नहीं मानता पूर्व जन्म में जो अच्छा और बुरा कर्म किया जाता है उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है अतएव सुख दुख के विषय में तुम्हें कभी क्षोभ नहीं करना चाहिए दुख में पड़ने पर अधिक से अधिक दुख तथा सुख की घड़ी में सुख देख लें किंतु सुख और दुख को शत्रु के समान समझ इनमें अपनी आत्माओं को न फंसाए ये सब प्रारब्ध के अनुसार होते हैं इन पर आत्मा का किंचित मात्र अधिकार नहीं है न तो कोई संबंध ही है इसलिए बुद्धिमान पुरुष शोक से आत्मा को नहीं सुखाते जिस प्रकार कठपुतली नट आदि जो नचाने वाले होते हैं उनके संकेत के अनुसार नाचती है वैसे ही जीव को भी अपने किए हुए कर्म के वशीभूत होकर रहना पड़ता है माताजी, वन जाने पर भी मेरे मन में दुख का समावेश नहीं हुआ अपना किया हुआ कर्म अवश्य भोगना है इसकी स्मृति इस सदा जागृत रही अब भी मैं यही जानता हूँ मेरे नाना की मृत्यु हो गई माता की घबराहट का पार नहीं था अत्यंत भयभीत होने के कारण मुझे लेकर वह एक घोर वन में चली गई रास्ते में चोरों ने उस पर आक्रमण कर दिया शरीर पर साड़ी तक नहीं छोड़ी रास्ते के काम आने वाला सारा सामान छीन गया मैं उसका पुत्र अभी बालक ही था अतः वह बिल्कुल निराश्रय थी उस समय मेरी माँ मुझे लेकर भरत भरद्वाज मुनि के आश्रम पर चली गई यह विदल और एक अबला दासी ये दो व्यक्ति साथ रहे वहाँ मुनि और उनकी पत्नियाँ सभी बड़े दयालु थे उन्होंने निवार तिन्नी के चावल और फल भल द्वारा भली भांति हमारा भरण पोषण किया हम तीनों आदमी वहाँ ठहर गए पर वह स्थिति भी मेरे लिए दुखदायनी नहीं हुई आज राज्य धन मिलने पर भी मैं सुख में नहीं फूलता मेरे चित्त में कभी वैर और मत्सरता का प्रवेश नहीं हो पाता परम तपस्विनी माता राजसी भोजन करने की अपेक्षा सामा अथवा तीनी के चावल का भोजन में उपयोग कर लेना उत्तम है क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है किंतु निवार खाने वाले को कभी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता अतएव विज्ञ पुरुष को चाहिए कि इंद्रियों को वश में करके सदा धर्म का पालन करे जिससे नरक की यातना न भोगनी पड़े माताजी यह भारतवर्ष पुण्य भूमि है इसमें आकर मनुष्य का जन्म पाना बड़ा ही दुर्लभ है आहार विहार आदि के सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकते हैं ऐसे अलभ्य मानव देह को पाकर धर्म का संचय करना चाहिए जो मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष तक देने वाला है दूसरी योनियों में यह सहयोग मिलना बड़ा ही दुर्लभ है